आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला अक्षर की कहानी आज का अक्षर है छ तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम छ से छतरपाल ऐसे आपको बोलना है अरे बच्चों अरे बच्चों हां मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बहुत प्यारे बच्चे हो तुम शाबाश सारे बढ़िया शाबाश बढ़िया बढ़िया बैठो बच्चों अरे तुम भी बैठ जाओ भाई तुम खड़े क्यों हो तुम हां तो आज हम कुछ नई कहानी सुनेंगे हां आज हम सुनेंगे छा से छत्रपाल की कहानी किसकी कहानी छत्रपाल हां भैया ये छत्रपाल कौन था बेटा छत्रपाल एक बहुत ही अच्छा आदमी था छत्रपाल कहां रहता था ये रहता था अपने गांव में उसका नाम था छाता गाना बारिश ज्यादा होती थी इस लस का नाम था भैया मैं बारिश देती थी 4.5 लाख वहां पे आ जाते थे बहुत बढ़िया बजाओ जोरदार ताली तो बच्चों छतरपाल के घर की छत पर मधुमक्खियों ने छोटा सा छत्ता बना रखा था तो छा से छतरपाल 66 66 64 66 66 क्या बात है छतरी 66 6 से छोटा और 6 से 66 तो बच्चों उसमें रहती थी 56 मधुमक्खियां कितनी मधुमक्खियां 56 56 हां 56 6 से 56 तो बच्चों मधुमक्खियों के लिए छत्रपाल ने अपने आंगन में 600 फूल उगाए थे कितने फूल उगाए थे 6 6 से 600 अच्छा मधुमक्खियां छक्कर फूलों का रस पीती क्या करती थी वो छक्कर छक्कर कहते हैं आज मैंने छक्कर खाना खाया छिलकर छिलकर मैंने छिलकर आम खाया चटंकी चटंकी अरे वाह वाह वाह छा से बहुत अच्छे नाम आ रहे हैं अच्छा चटंकी छुटंक की छा से छुटके भी होता है ना इसका भी घर में छूट के बोलते हैं छुटकी बोलते हैं ना हां हा, हा, हा, हा, हा। तो बच्चों मधुमक्खियों के लिए छतरपाल ने अपने आंगन में 600 फूल उगाए थे मधुमक्खियां छककर फूलों का रस पीती फिर उसका शहद बनाती वो ताजा ताजा शहद छतरपाल को देती थी किसको देती थी छतरपाल शाबाश बहुत सही छतरपाल उन मधुमक्खियों का और उनके छत्ते का बहुत ध्यान रखता था जब चम-चम बारिश होती तो छत्ता पानी में भीगने लगता था छ से छत्ता छ से बारिश कैसी होती थी छम-छम छम-छम छम-छम छम-छम चम-चम चम-चम मोर बिनाचते बारिश में छम-छम वाह क्या बात है ये जब हम कहीं बाहर जाते हैं हमारी चप्पल भी छम-छम बोलती है और चूड़ी भी वाह वाह वाह वाह बजाओ ताली इस बात पर तो बच्चों छतरपाल उन मदमक्खियों का और उनके छत्ते का बहुत ही ज्यादा ध्यान रहता था जब छम-छम बारिश होती तो छत्ता पानी में भीगने लगता था बेचारी मधुमक्खियां कहीं परेशानी में ना पड़ जाएं इसलिए छतरपाल छत चत पर चढ़कर किसी ना किसी तरह छतरी लगाकर छत्ते को ढक देता और बारिश से मधुमक्खियों को बचाता था इस तरह बच्चों दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही थी और भी ज्यादा गहरी बच्चों छतरपाल कहता था हमारी दोस्ती इतनी पक्की है इतनी पक्की कि अगर कोई दोस्ती तोड़ना भी चाहेगा तो उसके छक्के छूट जाएंगे और वो कभी भी दोस्ती तोड़ नहीं पाएगा <laughs> लेकिन बच्चों वहां पर एक विलेन भी था कौन? वहां पर एक खलनायक भी था वो हां छचूंदर कौन चाचूंदर। था छचूंदर हां छ से छचूंदर छचूंदर देखा कभी हां सर मैंने देखा है कैसे आवाज करता है हां बच्चों हैं जैसे आ वैसे ही तो बच्चों छचुनदास ने पता है क्या सोचा उसने सोचा मैं छत्रपाल और मधुमक्खियों की दोस्ती जरूर तोडूंगा जरूर तोडूंगा एक तो बच्चों उसे एक उपाय सोचा क्या भैया क्या भैया बताता हूं बताता हूं उसने छत्रपाल की छतरी को कुतर कुतर कर छलनी कर दिया क्या कर दिया छलनी हां छा से छत्रपाल छा से छतरी छा से छछूंदर और छा से छल्ली छा से छल्ला हां छा से छल्ला हां तो सुनो बच्चों आगे क्या हुआ उसने सोचा है है है, ऐसे छेद वाले छाते से वो छत को बारिश से हरगिज नहीं बचा पाएगा भैया छा से छेद हां और मधुमक्खियों की और छतरपाल की दोस्ती टूट जाएगी <laughs> बच्चों छचूंदर बारिश में भीगते छत्ते को देखने छपड़ गया भैया छा से छचूंदर छा से छचूंदर हां बच्चों तो छचूंदर बारिश में भीगते छत्ते को देखने छपड़ गया और खुद ही बारिश में भीग गया भीगने से उसे ठंड लग गई और वो चीखने लगा चीचे। चीचे। चीचे। चीचे। चीचे। चीचे। और चीते चीते वो बारिश में ऐसा फिसला ऐसा फिसला कि छत्ते से जा टकराया मधुमक्खियों <laughs> को बहुत गुस्सा आया बहुत गुस्सा आया उन्होंने छचंदर को ऐसा काटा ऐसा काटा कि छचंदर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ हाहा टो इसतरा बच्चो चचुंदर तो, तो वहांसे दुम दबा कर बाख़ा हुआ और पिर कभी वहां दोबारा नजर नहीं आया इस तरह चचतरपाल और मदमक्यों की दोस्ति को चचुंदर भी नवी तोर दुध कि पाया वहा हुआ कि ना यह तो hoti cham cham cham satarpan chhatri ko chhatri se dhask kar hi leta dham jate छोटे छक्के एक छछूंदर ने छत के कोरा पुतर कर छलनी सोचा छेद भरे छाते से नहीं दोस्त थी छलनी छाते छत दी छे सुंदर छाते छाता छनली बारिश में छत पर छ सुंदर छाता लगा देख प्षिसला वो छत्पे से जा चक राया मधुमख्ः ने काट काट कर उनको खूब छकाया ऐसा छापा फड़ा छचुंदर फिर तो नजर ना आया छासे जीक छचुंदर छापा छत्ता और छकाया छतर पाल मधुमख्ः की वो चकाश तोड़ न पाया दोस्ती तोड़ न पाया दोस्ती तोड़ न पाया दोस्ती तोड़ न पाया छासी छतरपाल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर प्रेम कुमार अनुजा बिसारिया और बच्चे ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल हालेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी